अरण्यकांड तृतीय सर्ग आध्यात्मरामण अरण्य कांड तृतीयसर्गता सूक्ष्मतम सूता परम स्थूला क्रमशो रामोत्र क्रम गुणाजसानिंद्रिया सात्का दिवता मनभ्योभवत् रूपम लिंगम सर्वगतम महत इन सूक्ष्म तनमात्राओं से इनके गुणानुसार क्रमशः आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच स्थूल भूत हुए राजस अहंकार से दस इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए और इन सब से मिलकर शरीर रूप हिरण्यगर्भ हुआ जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है तथो विराट समुत्पन्न स्थूलाद्भुतकदंबकाजपुरुषा सर्व पुरुषा जम दर्जग मनुष्या काल कर्म क्रमेण तो तम रजो गुण तो ब्रह्म जगत सर्वकार फिर स्थूलभूत समूह से विराट उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुष से यह संपूर्ण स्थावर जंगम संसार प्रकट हुए हे जगदीश्वर काल क्रम से आप ही देव तिर और मनुष्य आदि योनियों में प्रकट हुए हैं अपने माइक गुणों से के भेद से आप ही रजोगुण करता ब्रह्मा जी तम रजो तो ब्रह्मा जगत सर्वकार सत्ष्णुस्तमेवा पालक सद्च्य लय ऋद्रस्वेवास्तमा गुणभेद कालक्रम से आप ही देव तिरक और मनुष्य आदि योनियों में प्रकट हुए हैं अपने माय गुणों से भेद से आप ही रजोगुण द्वारा जगतकर्ता ब्रह्म जी सत्गुण द्वारा जगत की रक्षा करने वाले विष्णु और तमोगुण से उसका लय करने वाले भगवान रुद्र हुए हैं ऐसा सतपुरुष कहते हैं जय राम जाग्रस्व सुप्ताख्या वृत्तो बुद्धिजय गुण सालक्षण राक्षी चिन्मयीला जदा कर्तम ईहते रघुनंदन अंगीकर सिमा यां तम तदा वै भव हे राम बुद्धि के सत्व रज और तम इन तीन गुणों से ही प्राणी की क्रमशः जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती है पर आप इन तीनों से सर्वथा पृथक इनके साक्षी जिस स्वरूप और अविनाशी हैं हे रघुनंदन जिस समय आप संसार रूपी लीला का विस्तार करना चाहते हैं उस समय माया को अंगीकार कर गुणवान से हो जाते हैं राम माया द्विधा भाथि विद्या विद्यतिथि सदा प्रवृत्तिर मार्ग निरता अविद्या वसवर्तिन निवृत्तिर्माग निरता वेदांता विचारक हे राम आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या दो रूप से भासती है जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहते हैं वे अविद्या के वशोभत हैं तद भक्तिरताये चे वही विद्याम स्मृता अविद्यावशा ये तो नि संस विद्याभ्यासता मुक्ता ही और जो वेदांतार्थक विचार करने वाले निवृत्तिपरायण और आपकी भक्ति से मे निरत हैं ये विद्वान समझे जाते हैं इनमें से जो अविद्या के वशीभूत हैं वे सदा जन्म-मरण रूप संसार में फंसे रहते हैं और जो विद्याभ्यासी हैं वे ही नित्य मुक्त हैं लोके भक्ति नृतास्तन्मंत्रोपासकाश विद्या प्रादुर्भव नेतरेशा कदाचल अतभक्ति सम्पन्ना मुक्ता न संशयः वितहीना पिनो भवेत। संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर और आप ही के मंत्र की उपासना करने वाले होते हैं उन्हीं के अंतःकरण में विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी को नहीं अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न है वे निसंदेह मुक्त ही हैं। आपकी भक्ति रूप अमृत के बिना स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता किम राम बहनोक्त न सारम किंचित द्रवी मित साधुसंग तिरे मोक्ष हेतु उधारिता हे राम और अधिक क्या कहूँ इस विषय में जो सार बात है वह तुम्हें बताई देता हूँ संसार में साधु संग ही मोक्ष का मुख्य कारण कहा गया है साधव समचिताये निष्पृहागत दाता प्रशातावृत्ता किल कामनाष्ट्रातिर्पत्श सवर्जिता स किल कर्माण सर्वदा ब्रह्मतत्परा जमागुणसंपन्ना सन्तुष्टा कत्संगमो भवि त्त्रवणीर संसार में जो लोग संपद विपद में समान चित्त स्पृहारहित पुत्र वित्तादि की ईषणाओं से रहित इंद्रियों का दमन करने वाले शांत चित्त आपके भक्त संपूर्ण कामनाओं से शून्य इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति में समान रहने वाले संगहीन समस्त कर्मों का त्याग करने वाले सर्वदा ब्रह्मपरायण रहने वाले जम आदि गुणों से सम्पन्न तथा तो जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं वे ही साधु कहलाते हैं जिसमें ऐसे साधु पुरुषों का संग होता है तो आपके कथा श्रवण में प्रेम हो जाता है समुदेती ततो भक्ते स्वयं राम सनातने त्भक्ता उप न्यायाम विज्ञानम सुटम यम उदयती मुक्तमागोयम आद्यचतुे तस्माघो सद्भक् स्वयं प्रेमलक्षण सदा भूयाधरे अंगद विशेषतः मे सबल जन्म भवर्शनादुत हे राम तदन आप सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है तथा आपकी भक्ति हो जाने पर आपका स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है यही चतुर जनसेवित मुक्ति का आद्य मार्ग है अतः हे राघव आप में मेरी सदार प्रेम लक्षणा भक्ति बनी रहे और हे हरे मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो ये नाथ आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया अथ ते सर्वे बूवु सफला प्रभो दीर्घका मैं तम अन्मतिना तेह तपसो रालम तौजदर्शन तो सदा मे सीतया साधम हृदय राघव गन् गतित तपो ठो स्मृतिशाया प्रभु आज मेरे संपूर्ण यज्ञ सफल हो गए मैंने बहुत समय से अनन्य भाव से तपस्या की है हे राम आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की यह उस तपस्या का ही फल है हे रागो, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करे मुझे चलते फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे अगस्तो मुसतम ददचाप महेन्द्रेण रायतु खडडो रत्न विभूषत जहिराघो भूभार भूतम लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी ने उन्हें पूर्व काल में राम ही के लिए इंद्र का दिया हुआ धनुष बाणों से भरे हुए तभी खाली न होने वाले दो तर्कस तथा तो एक रत्नज खड्ग दिया और कहा हे राघव पृथ्वी के भार रूप राक्षसों का संहार करो यदम अवतीर्णसी माया मनुजाकृति योजन युग्मे तो पुण्यकारन मंडी अस्ति पंचवटीनाम आश्रमो गौतमी तटे नेतभ्यस्तः काल शेषो रघुकलोद त बहु कार्याण देवासनपते जिसके लिए आपने माया मानव रूप अवतार लिया है यहाँ से दो योजन की दूरी पर गौतमी नदी के किनारे पवित्र वन से सुशोभित एक पंचवटी नामक आश्रम है हे रघुनाथ जी आप अपना शेष काल वहीं व्यतीत करें हे संतपते वहीं रहकर आप देवताओं के बहुत से कार्य सिद्ध करें श्रुवा तदागस्त्य सुषित वजह स्वत्रित विभो मुनि सामस्य मुदान्वित यज प्रदर्शिता मार्ग मसी मसेपव विध्वरीह तदंतर सर्वज्ञ भगवान राम अगस्त्यजी का यह मनोहर भाषण और तत्वागर्भित स्त्रोत्र सुन उनसे बातचीत कर प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक उनके दिखाए हुए मार्ग से चले इतें श्रीमद् आध्यात्म राबायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे तृतीय सर्ग